प्रश्नोत्तर दीपमाला सन्यास जिज्ञासा सन्यासी को एक स्थान पर अधिक समय रुकने में क्या हानि है समाधान एक बड़े फक्कड़ महात्मा थे दिगंबर रहते और कुछ बोलते नहीं थे कोई मिलता तो इतना ही पूछते अरे भाई कब्र है कहीं लोग समझते कि महात्मा पागल है एक दिन एक सत्संगी गृहस्थ उनसे मिला तो उससे भी यही प्रश्न पूछ लिया गृहस्थ ने कहा महाराज कब्र तो है पर मुर्दा है कहीं महात्मा ने अपने शरीर की तरफ इशारा कर दिया मुर्दा है उस व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में ले जाकर एक नए कमरे में ठहरा दिया दिन रात उनकी सेवा में लग गया उन्हें खिलाता पिलाता सुलाता सभी सेवा करता महात्मा वहीं शौच पे कर देते सब साफ करता वे भी चुपचाप बिना बोले मुर्दे के समान पड़े रहते इसी प्रकार तीन वर्ष बीत गए एक बार रात्रि में चोर घर में घुसे घर के लोग सब सोए थे पर महात्मा जगे थे चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर सारे आभूषण निकाले और गठरी में बांध लिया महात्मा सब देखते रहे पर कुछ बोले नहीं परंतु जब चोर घर से बाहर निकले तो उनसे रहा न गया वे भी धीरे से उनके पीछे चले गए सवेरे का समय हो रहा था तो चोरों ने डर कर उस गठरी को एक कुएं में डाल दिया सोचा कि रात को आकर निकाल लेंगे महात्मा देखकर चुपचाप लौट आए। सुबह जब घर के लोग जागे तो हल्ला हो गया कि चोरी हो गई गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए महात्मा ने धीरे से इशारा किया और लोगों को कुएँ तक ले गए वहां जाकर नीचे की ओर इशारा कर दिया लोग कुएं में उतरे तो सभी आभूषण मिल गए तब उस गृहस्थ ने महात्मा से कहा बोलो महाराज कब्र झूठी कि मुर्दा झूठा महात्मा बोले कब्र सच्ची मुर्दा झूठा इतना कहकर वे क्षण भी वहां नहीं रुके चल दिए कहने का तात्पर्य है कि सन्यासी एक ही जगह कितने भी सावधानी से रहेगा तो भी वहाँ के संस्कार पढ़ ही जाते हैं कुछ राग द्वेष बन जाते हैं यदि विवेक नहीं रहा तो बड़ा अनर्थ हो सकता है इसीलिए शास्त्रों में सन्यासी के लिए परिव्रजन का इतना महत्व कहा गया है एक जगह अधिक समय नहीं रुकेगा तो वहाँ के संस्कार दृढ़ नहीं हो पाएंगे जिससे वह राग अनर्थों से बच रहेगा जिज्ञासा भारतीय समाज में माता को इतना महत्व दिया जाता है परंतु शास्त्र में स्त्री के लिए सन्यास निषिध कहा गया है ऐसा क्यों समाधान पहले तो यह जानने की आवश्यकता है कि शास्त्रीय सन्यास कोई किस परिस्थिति में लेता है और वह सन्यास क्या है व्यक्ति जब शास्त्रानुसार शुभ कर्म करता है तो उस कर्म के आधार पर वह इस लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत लोकों को जीत लेता है अर्थात कम कर्मानुसार लोक प्राप्त करता है पर कदाचित वह शुद्ध चित्त वाला साधक उन लोगों की परीक्षा कर ले तो देखता है कि इनमें ऐसा सुख नहीं मिल रहा है जो स्थायी हो परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात मंडक उपनिषद तब वह एक ऐसे सुख की खोज करता है जो स्थायी हो पर वह तो केवल आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है और आत्मसाक्षात्कार कर्म के द्वारा प्राप्त भी नहीं है परंतु वह साधक तो आत्मसाक्षात्कार ही चाहता है ऐसी अवस्था में वह कर्म का त्याग करेगा इसमें एक कारण तो यह है कि कर्म उसके आत्मचिंतन में बाधक बनते हैं दूसरा कारण यह है कि जब साधक में लोकों की इच्छा की समाप्त ही समाप्त हो गई तो उनको प्राप्त करने वाले साधनभूत कर्मों की भी आवश्यकता नहीं रहती जब कर्म ही नहीं करना हो तो उनके सहायक शास्त्र से प्राप्त शिखा सूत्र गायत्री इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं रहती तब वह कर्मों के साथ साथ उन्हें विधिवत त्यागता है उसे सन्यास कहते हैं परंतु उनका त्याग वही करेगा जिसको पहले से वे प्राप्त हों स्त्री को तो शिखा सूत्र इत्यादि का अधिकार न होने से पहले से ही प्राप्त नहीं है तो वह त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता इसलिए वहाँ सन्यास विधि नहीं हो सकती मन से भले ही त्याग है पर बाहर से सन्यास की विधि नहीं बन सकती इतना होने पर भी यह नहीं समझना चाहिए कि भारतीय समाज में स्त्री का महत्व कम है